भागवत महापुराण श्रीमद्भागवत महापुराणचतुस्कंध अथकोनिशोध्यारंजनोपाख्यान का तात्पर्य प्राचीन बर्वाच भगवते न वचोस्मा सम्यवगम्यवियाद्बिजानते प्राचीन कर्मोताचीन ने कहा भगवन मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा पूरा नहीं आ रहा है विवेकी पुरुष ही इनका तात्पर्य समझ सकते हैं हम कर्म मोहित जीव नहीं नारद नारदवाच पुरुष पुरंजनम विद्याद्यनत्मन पुरम एक चतुष्पादम बहुपादं अपादकम्। श्री नारद जी ने कहा राजन पुरंजन नगर का निर्माता जीव है जो अपने लिए एक दो तीन चार अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरीर रूप पुर तैयार कर लेता है यो विज्ञाता पुरुष से सखे स्वर यन्न विज्ञायते भिर्नाम फिर क्रिया गुणेह उस जीव का सखा जो अभिज्ञात नाम से कहा गया है वह ईश्वर है क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम गुण अथवा कर्मों से जीवों को उसका पता नहीं चलता यदा अजगृन पुरुष का स्ने प्रकृति गुणान नवद्वारि त्रा मृत साधित जीव ने जब सुख दुख रूप सभी प्राकृत विषयों को भोगने की इच्छा की तब उसने दूसरे शरीरों की अपेक्षा नौ द्वार दो हाथ और दो पैरों वाला मानव ही पसंद किया बुद्धि तो प्रमदाम विद्या बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरंजनी नाम की स्त्री जानो इसी के कारण देह और इंद्रिय आदि में मैं मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता है सखाया इंद्रिय गणा ज्ञानम कर्म च यतम सख्य तत्व प्राण पंचवृत्तियर यथो रग दस इंद्रिया ही उसके मित्र हैं जिनसे कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं इंद्रियों की वृत्तियाँ ही उसकी सखियां और प्राण अपान ज्ञान उदान समान रूप पांच वृत्तियों वाला प्राणवायु ही नगर की रक्षा करने वाला पांच फन का सर्प है बृहद बलम मनोविद्याद उभिय इंद्रिय नायकम पंचालाह पंच विषया यमध्य नवखम पुरम दोनों प्रकार के इंद्रियों के नायक मन को ही ग्यारहवा महाबली योद्धा जानना चाहिए शब्दाधि पांच विषय ही पांचाल देश है जिसके बीच में वह नौ द्वारों वाला नगर बसा हुआ है अक्षण नाश के कर्ण मुखम उस नगर में जो एक एक स्थान पर दो दो द्वार बताए गए हैं वे दो नेत्रोलक दो छिद्र और दो कर्ण छिद्र हैं उनके साथ मुख लिंग और गुदा ये तीन और मिलाकर कुल नौ द्वार हैं इन्हीं में होकर वह जीव इंद्रियों के साथ बाह्य विषयों में जाता है अक्षिणी नाश के आसमित पंच पुरता दक्षिणा दक्षिण कर्ण उत्तराचोतर स्मृत इसमें दो नेत्र गोलक दो नासा छिद्र और एक मुख ये पांच पूर्व के द्वार हैं दाहिने कान को दक्षिण का और बाएं कान को उत्तर का द्वार समझना चाहिए पश्चिम में इतो द्वार मिहोच्यते खोताभिमुखम चात्र ने कत्र विभ्राजिम विचष्टे चक्षुषेशर गुदा और लिंग ये नीचे के दो छिद्र पश्चिम के द्वार हैं खद्योता और आविरमुखी नाम के जो दो द्वार एक स्थान पर बतलाए हैं वे नेत्रगोलक हैं तथा रूप विभाजित नाम का देश है जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रिय की सहायता से अनुभव करता है चक्षु इंद्रियों को ही पहले ध्युमान नाम का सखा कहा गया है नलनी नालनी नासे गंध सौरभ उच्चते घाड़ो भधूतो मुख्या विपणो भाग्रह सविद्र दोनों नासा छिद्र ही और नालनी नाम के द्वार हैं और नासिका का विषय गंध ही सौरभ देश है तथा घाड़ीन्द्रिय अवधूत नाम का मित्र है मुख मुख्य नाम का द्वार है उसमें रहने वाला बागेन्द्रीय विपण है और रसने रसविद अर्थात रसज्ञ नाम का मित्र है आपणो व्यवहारोत्र चित्रमधो बहुधनम पितृहुर्दक्षिणा कर्ण उत्तरो देवहू स्मृत वाणी का व्यापार आपण है और तरह तरह का अन्न बहुधन है तथा दाहिना कान पितृहू और बायां कान देवहु कहा गया है प्रवृत्म च निवृत्तम च शास्त्र पंचा संगीत पितृयानम देवयानम श्रोत्राचिधरा चयेतम कर्म कांड रूप प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र और उपासना कांड रूप निवृत्ति मार्ग का शास्त्र ही क्रमशः दक्षिण और उत्तर पांचाल देश है इन्हें श्रवणेन्द्रीय रूप श्रुतधर की सहायता से सुनकर जीव क्रमशः पितृयान और देवयान मार्गों में जाता है आसुरी मेढ्य महा आसुरी मेढ्यम गो ग्रामीण उपस्थो दुर्मद प्रोक्तो नृत्य गुद उच्यते लिंग ही आसुरी नाम का पश्चिमी द्वार है स्त्री प्रसंग नामक नाम का देश है और लिंग में रहने वाला उपस्थेन्द्रिय दुर्मद्ध नाम का मित्र है गुदा नृति नाम का पश्चिमी द्वार है वैशसम नरकम पायुर्लब्धकोधो तुम्हें सुनो हस्तपाद उपमास युक्त जाति करो तरक वैशस नाम का देश है और गुदा में स्थित पायु इंद्रिलुब्धक नाम का मित्र है इनके सिवा दो पुरुष अंधे बताए गए थे उनका रहस्य भी सुनो वे हाथ और पाँव हैं उन्हीं की सहायता से जीव क्रमशः सब काम करता और जहां तहां जाता है अंतपुर हृदय तत्मोहम प्रसाद वर्ष प्राप्त हृदय अंतपुर है उसमें रहने वाला मन ही विषूचि विसुचिन नाम का प्रधान सेवक है जो उस मन के सत्वादि गुणों के कारण ही प्रसन्नता हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है यथा यथा विक्रीयते गुण विकरोति विकोतिभा तथा तथोपदृष्टात्महादृत्तिर अनुकार्य बुद्धि राजमहि पुरंजनी जिस जिस प्रकार अवस्था में विकार को प्राप्त होती है और जागृत अवस्था में इंद्रियादि को विकृत करती है उसके गुणों से लिप्त होकर आत्मा अर्थात जीव भी उसे उसी रूप में उसकी वृत्तियों का अनुकरण करने को बाध्य होता है यद्यपि वस्तुतः वह उनका निर्विकार साक्षी मात्र ही है देहोरथ स्व संवत्ति कर्म चक्र त्रिगुण पंचाश बंधुर शरीर ही रथ है उसमें ज्ञानेन्द्रिय रूप पांच घोड़े जुटे हुए हैं देखने में संवत्सर रूप काल के समान ही उसका अप्रतिहत वेग है वास्तव में वह गतिहीन है पुण्य और पाप ये दो प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं तीन गुण धजा है पांच प्राण डोरिया हैं मनोरत्न बुद्धिशूतोम ऋणीढ़ोम द्वंद्वकूबर पंचेन्द्रिया प्रक्षेप सप्तधातुवरूथक मन बागडोर है बुद्धि सारथि है हृदय बैठने का स्थान है सुख दुखादि द्वंद्व जुए हैं इंद्रियों के पांच विषय उसमें रखे हुए आयुध हैं और त्वचा आदि सात धातुएं उसके आवरण हैं आकोतिरविक्रमो बाशो मृगतृष्णाम प्रथावती एकादशेन्द्रिय चमोह पंचसूर्नाम विनोद पांच पाँच कर्मेंद्रियाँ उसकी पांच प्रकार की गति हैं इस रथ पर चढ़कर रथी रूप यजीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है ग्यारह इंद्रियां उसकी सेना है तथा पांच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा उन उन इंद्रियों के विषयों को अन्यायपूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है संवत्सर चंड बेग कालो जैनोपलक्षिता गंधर्वा गंधर्वो रात्रिता अरंत्याय परंता साठियोत्तर सतत्रयम् जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह संवत्सर ही चंड नामक गंधर्व राज है उसके अधीन जो 360 गंधर्व बतलाए गए थे वे दिन हैं और 360 सौ रात्रि हैं ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य की आयु को हरते रहते हैं कालकन्या जरा साक्षा लोकासाभिनती स्वसारम जगृहे मृत्यु हो छया जावेस्वर वृद्धावस्था ही साक्षात्ल कन्या है उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता तब मृत्यु रूप यवनराज ने लोक का संहार करने के लिए उसे बहिन मानकर स्वीकार कर लिया आध यो व्याधिस्त सैनिक भूतोपर्ग सूर्य प्रज्वार आधि अर्थात मानसिक प्लेस और व्याधि अर्थात रोगादि शारीरिक कष्ट ही उस यवनराज के पैदल चलने वाले सैनिक हैं तथा प्राणियों को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण दो प्रकार का ज्वर ही प्रज्वार नाम का उसका भाई है एवं बहुविधे दुख हे दैवभूतात्मसंभव दृश्यम शतम वर्ष देहे देही तमोवृत इस प्रकार यह देहाभिमानी जीव अज्ञान से आच्छादित होकर अनेक प्रकार के भौतिक आध्यात्मिक और दैविक कष्ट भोगता हुआ सौ वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है प्राण इंद्रिय मनोधर्मा आत्मनिर्गुण शेत निर्गुणः ध्यान ममाह मिथि कर्म प्रेम वस्तुतः तो वह निर्गुण है किंतु प्राण इंद्रिय और मन के धर्मों को अपने में आरोपित कर मैं मेरेपन के अभिमान से बनकर क्षुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कर्म करता रहता है यदात्नम अविज्ञाय भगवत परम गुरु पुरुषस्थो विसजेत गुणेशो प्रकृते स्वे यद्यपि स्वयं प्रकाश है तथापि जब तक सबके परम गुरु आत्मस्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता तब तक प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है गुणाभिमी स तदा कर्माणी कुछ शुक्लम कृष्ण लोहित वा यथा कर्मा भी जायते उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक राजस और तामस कर्म करता है तथा उन कर्मों के अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है शुक्ला प्रकाश भूयिष्ठान लोकान्नापनोतिकेत दुखो धर धरकान क्रिया जासान तमह शोको वह कभी तो सात्विक कर्मों के द्वारा प्रकाश बहुल स्वर्गा लोक प्राप्त करता है कभी राष्ट्रीय कर्मों के द्वारा दुख में रजोगुणी लोकों में जाता है जहां उसे तरह तरह के कर्मों का क्लेश उठाना पड़ता है और कभी तमोगुणी कर्मों के द्वारा शोक बहुल तमोमय योनियों में जन्म लेता है क्वचित्मान क्वचित स्त्री क्वचिन्नो भयमधी मन्धीन देव मनुष्य तेरे अग्वाज था कर्मा गुणं भवः इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देवयोनि मनुष्योनी अथवा पशु पक्षियों में जन्म लेकर वह अज्ञानांध जीव कभी पुरुष कभी स्त्री और कभी नपुंसक होता है क्षुपरी यथादीन सारेजो गृह गृह चरण विंदती यदेष्टम दंडमोदनमेव तथा काम जीवा उज्जावच प्रथा भ्रमण उपरिथो व्येवादेष्टम प्रिया प्रिय प्रकार वेचारा भूख से व्याकुलत्ता दर दर भटकता हुआ अपने प्रारब्धानुसार कहीं डंडा खाता है और कहीं भात खाता है उसी प्रकार यह जीव चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर ऊंचे नीचे मार्ग से ऊपर नीचे अथवा मध्य के कालों लोकों में भटकता हुआ अपने सुख-दुख भोगता रहता है। दुखे स्वेक कर्मानुसारुखे स्वे कथरेपी दैवभूता नाचे त्रिया दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक इन तीन प्रकार के दुखों में से किसी भी एक से जीव का सर्वथा छुटकारा नहीं हो सकता यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो वह केवल तात्कालिक निवृत्ति ही है यथा हि पुरुषोभारम शीर्षा गुरमुद्व तम स्कंधे न सा तथा सर्वा प्रतिक्रिया वह ऐसी ही है जैसे कोई सिर पर भारी बोझ ठोकर ले जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख ले इसी तरह सभी प्रतिक्रिया अर्थात दुख निवृत्ति जाननी चाहिए यदि किसी उपाय से मनुष्य एक प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है तो दूसरा दुख आकर उसके सिर पर सवार हो जाता है नई कांतः प्रतीकार कर्मणाम कर्म केवलम दिद्योपित सपने सपना इवा शुद्ध हृदय नरेंद्र जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला स्वप्नांतर उस स्वप्न से सर्वथा छूटने का उपाय नहीं है उसी प्रकार कर्म-फल भोग, भोग से सर्वथा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं हो सकता क्योंकि कर्म और कर्म फल भोग दोनों ही अविद्या युक्त होते हैं अर्थेष विद्यमान संस्तीर्ण निवर्तते मनसा अलिंग रूपे स्वने विचर विचरतो यथा जिस प्रकार स्वप्नावस्था भी अपने मनोमय लिंग शरीर से विचरने वाले प्राणी को स्वप्न के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ वस्तुता न होने पर भी जब तक अज्ञान निद्रा नहीं छूट टूटती बने ही रहते हैं और जीव को जन्म मरण रूप संसार से मुक्ति नहीं मिलती अतः इनकी आत्यंतिक निवृत्ति का उपाय एकमात्र आत्मज्ञान ही है अथात्मन भूतोनर्थ परंपरा संस्यवच्छेद भक्त्या परमया गुरो राजन जिस अविद्या के कारण परमार्थ आत्मा को यह जन्म मरण रूप अनर्थ परम्परा प्राप्त हुई है उसकी निवृत्ति गुरुस्वरूप श्रीहरि में सुदृढ़ भक्ति होने पर हो सकती है वासुदेवे भगवते भक्ति योग सामिचीन वैराग्य ध्यानम चलिष्य भगवान वासुदेवे एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य का आविभाव कर देता है शोचिराधेवराजर्षे स्युत कथाश्रय संत सद निधि राजरसे यह भक्तिभाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है इसलिए जो श्रद्धापूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है उसे बहुत शीघ्र इसकी प्राप्ति हो जाती है यत्र राजन साधव विसदाशयः भगवद्गुण कथल श्रवण व्यग्रचेत तस्म महन्मुखरिता मधुभेद चरित्र पेयजोशे सरित परित स्रवंथ ताये गाढ़ ताे पिपंतृप मोहा राजन जहां भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध चित्त भक्तजन रहते हैं उस साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्री मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां बहती रहती हैं जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कर्ण कुहरों द्वारा उस अमृत का छक्कर पान करते हैं उन्हें भूख प्यास भय शोक और मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुँचा सकते एतव रूप द्रुतो जीवलोक स्वभाव न करोति हरे नूदम नम कथा निधौ हाय स्वभावतः प्राप्त होने वाले इन क्षुधा पिपाशादि विघ्नों से सदा घिरा हुआ जीव समुदाय श्रीहरिक कथाम से प्रेम नहीं करता प्रजापति साक्षा भगवा गिरीशो मो दक्षादय प्रजाध्यक्ष नैचिका शन का दरिचे तंगिथस्या पुनः क्रतो भृगुर्शिष्ठ मदंता ब्रह्मवादि अद्यापी वाचस्पते तपो विद्या साम पश्यो पी न पश्य पश्यम साक्षात् प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी ब्रह्माजी भगवान्कर स्वयंभुमो दक्षादि प्रजापतिगण शनकादिष्ठिक ब्रह्मचारी मरीचि अंगिरा पुरस्त्य, पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ और मैं ये जितने ब्रह्मवादी मुनिगण हैं समस्त वांगमय के अधिपति होने पर भी तप उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए फिर भी उस सर्वसाक्षी परमेश्वर को आज तक ना देख सके शब्द ब्रह्म दुष्पारे चरंत उर्विस्तरे मंत्रलिंगय व्यवच्छिन्नम भजन तो नदो परम वेद भी अत्यंत विस्तृत है उसका पार पाना हँसी खेल नहीं है अनेकों महानुभाव उसकी आलोचना करके मंत्रों में बताए हुए वद्र वज्रहस्तत्वादि गुणों से युक्त इंद्रादि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यद्यपि उस परमात्मा का ही यजन करते हैं तथापि उसके स्वरूप को वे भी नहीं जानते जदा यम भगवानात्मभावितः भगवान आत्म लोके वेदे च हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जिस जीव पर कृपा करते हैं उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक कर्म मार्ग की बद्धमूल आस्था से छुट्टी पा सकता है तस्मात्मस बहिष्म काम दृष्टि कृथात्र स्पर्शी स्पृष्ट वस्तु बरहिस्म तुम इन कर्मों से परमार्थ बुद्धि मत करो ये सुनने में ही प्रिय जान पड़ते हैं परमार्थ का तो स्पर्श भी नहीं करते ये जो परमार्थवत दिख पढ़ते हैं इसमें केवल अज्ञान ही कारण है स्वलोकम नुस्ते वैत्र देवनार्जुन आहुर्धुम्रो वेदर्मा जो मलिन मति कर्मवादी लोग वेद को कर्म परब बताते हैं वे वास्तव में उसका मर्म नहीं जानते इसका कारण यही है कि वे अपने स्वरूपभूत लोक अर्थात आत्म आत्मतत्व को नहीं जानते जहां साक्षात श्री जनार्दन भगवान विराजमान हैं आय दर्भि प्राग्रहिहार काम्डलम स्तो बृहद मालि कर्म नैश्यत परम तत्कर्मा हरि तो विद्या तन्मति ऋया ओर अग्रभाग वाले कुशाओं से संपूर्ण भूमंडल को आच्छादित करके अनेकों पशुओं का वध करने से तुम बड़े कर्माभिमानी और उद्धत हो गए हो किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म या उपासना किसी के भी रहस्य का पता नहीं है वास्तव में कर्म तो वही है जिससे श्रीहरि को प्रसन्न किया जा सके और विद्या भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगे हरिदेह अभिता महात्मा स्वयं प्रकृतिश्वर तत्दमूलम शरण यतः क्षेमो नृाभि श्रीहरि संपूर्ण देहधारियों के आत्मा नियामक और स्वतंत्र कारण हैं, अतः उनके चरण तल ही मनुष्यों के एकमात्र आश्रय है और उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है स वई प्रियतमसात्मा युना भयमण्वपी इतवेद स वही विद्वान जो विद्वान स गुरुहरि जिसको किसी को अणुमात्र भी भय नहीं होता वही उसका प्रियतम आत्मा है ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी है और जो ज्ञानी है वही गुरु एवं साक्षात हरि है नारदवाच रत्न एवं संिन्हो भूत पुरुषर्षभ अत्रुषम तो निशा मय सुनिश्चित नारद जी कहते हैं पुरुष्रेष्ठ यहाँ तक जो कुछ कहा गया है उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया अब मैं एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूँ ध्यान देकर सुनो क्षुद्र चरम सुमनसा रक्तम मिथिवा रक्तघ्रे घरसा वसुलुब्धकरणम अग्रे भी पृष्ठ मृगम मृगु कबाड़ भिन्नम पुष्पवाटिका में अपनी हरनी के साथ विहार करता हुआ एक हरिन मस्त घूम रहा है वह धूब आदि छोटे छोटे अंकुरों को चल रहा है उसके कान भौरों के मधुर गुंजार में लगा रहे लग रहे हैं उसके सामने ही दूसरे जीवों को मारकर अपना पेट पालने वाले भेड़िए ताक लगाए खड़े हैं और पीछे से शिकारी ब्याज ने बींधने के लिए उस पर बाढ़ छोड़ दिया है परंतु हरिन इतना बेसुद है कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं है एक बार इस हरिन की दशा पर विचार करो अश्यार्थ सुमन सधर्मणाम स्त्रीणाम चरण आश्रमे पुष्पा मधु गंधवत क्षुद्रतम सुखलवम काम्यकर्म विपाक कामशुकलवोपस्था विचिन्व मिथुनी भुज निवेशित सदंग्री गण साम गीतती मनोहर जना तराम अति वनितादीजना लापेशतीतरातिलोभित कर्णमग्रेगत आजुर हरतो हो रात्रांताना विकयुथमदात्मन आयुर्हत रात्र कालबाग्य गृहेशुर पृष्ठत परवृत्धकृता यमीह परा विध्य तमीम्मात्मा नमहो राजन इस रूप का आशय सुनो यह मृत प्राय हरिण ही हो तुम अपनी दशा पर विचार करो पुष्पों की तरह ये स्त्रियॉँ केवल देखने में सुंदर हैं इन स्त्रियों के रहने का घर ही पुष्पवाटिका है इसमें रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध के समान छद्र सकाम कर्मों के फल फलरूप जीव और जन्नेन्द्र को प्रिय लगने वाले भोजन तथा स्त्री संग आदि तुक्ष भोगों को ढूंढ रहे हो स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुमने उन्हीं में फंसा रखा है स्त्री पुत्रों का मधुर भाषण ही भौरों का मधुर गुंजार है तुम्हारे कान उसी में अत्यंत आसक्त हो रहे हैं सामने ही भेड़ियों के झुंड के समान काल के अंश दिन और रात तुम्हारी आयु को हर रहे हैं परंतु तुम उनकी कुछ भी परवाह न कर गृहस्थी के सुखों में मस्त हो रहे हो तुम्हारे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी काल अपने छुपे हुए बाण से तुम्हारे हृदय को दूर से ही बिंध डालना चाहता है सतम विचक्षित चित्त हृदय कर्णधुनि चित्ते जह्यंगनाश्रम सत्यम अयोथ गाथम हंस शरणम क्रमे लान इस प्रकार अपने को मृग किसी स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर निरुद्ध करो और नदी की भांति प्रवाहित होने वाली श्रवणेन्द्रिय की बाह्य वृत्ति को चित्त में स्थापित करो अंतर्मुखी करो जहाँ कामी पुरुषों की चर्चा होती रहती है उस गृहस्थाश्रम को छोड़कर परमहंसों के आश्रय श्रीहरि को प्रसन्न करो और क्रमशः सभी विषयों से विरत हो जाओ राजत अन्वेक्षित ब्रह्मण्ड भगवान यदभाष नये तान्युपाध्यादुर्य राजा प्राचीन बर् ने कहा भगवान आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया उसे मैंने सुना और उस पर विशेष रूप से विचार भी किया मुझे कर्म का उपदेश देने वाले इन आचार्यों को निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है यदि ये सब विषय को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों न करते संशय तुम्हें विप्र सं महान ऋषियों यत्न देवृत्त विप्रवर मेरे उपाध्यायों ने आत्म आत्मतत्व के विषय में मेरे हृदय में जो महान संशय खड़ा कर दिया था उसे आपने पूरी तरह से काट दिया इस विषय में इंद्रियों की गति न होने के कारण मंत्र मंत्रा ऋषियों को भी मोह हो जाता है पुमालीह कर्म्यामिह विहाय तम अमुत्रण्य देशेन जुष्टादीते वेद विधामूय त्र तम ये न प्रकाशते वेदवादियों का कथन जगह जगह सुना जाता है कि पुरुष इस लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है उस स्थूल शरीर को यहाँ छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने हुए दूसरी देह से उनका फल भोगता है किंतु तो यह बात कैसे हो सकती है क्योंकि इन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो यही नष्ट हो जाता है इसके सिवा जो जो कर्म यहाँ किए जाते हैं वे तो दूसरे ही क्षण में अदृश्य हो जाते हैं वे परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो सकते हैं नारद वाचन ए नयि कर्भ ते, ते नयि तत्पमान भुंगते हवधानेरा लिंगेरा मनसाचय ही नारद जी ने कहा राजन स्थूल शरीर तो लिंग शरीर के अधीन है अतः कर्मों का उत्तरदायित्व तो उसी पर है जिस मन प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है वह तो मरने के बाद भी उसके साथ रहता ही है अथवा परलोक में परोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा उनका फल भोगता है सयाना तराम स्वप्नावस्था में, में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है किंतु इसी के समान अथवा इससे भिन्न प्रकार की पशु पक्षी आदि शरीर से वह मन में संस्कार रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता रहता है मम इत मन था यद्यतन तुम्हान राधम कर्म ये न पुनर्भव इस मन के द्वारा जीव जिन स्त्री पुत्रादि को ये मेरे हैं और देहादि को यह मैं हूँ ऐसा कहकर मानता है उनके लिए उनके किए हुए पाप पुण्यादि रूप कर्मों को भी यह अपने ऊपर ले लेता है और उनके कारण इसे व्यर्थ ही फिर जन्म लेना पड़ता है यथानुमीयत चित्तम उभयर इंद्रियत एवं प्राग्देहजम कर्म लक्ष्य तित्त वृत्त भी जिस प्रकार ज्ञान और कर्मेंद्रिय दोनों की चेष्टाओं से उनके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है उसी प्रकार चित्त के भिन्न भिन्न प्रकार के वृत्तियों से पूर्वजन्म के कर्मों का भी अनुमान होता है अतः कर्म अदृष्ट रूप से फल देने के लिए कालांतर में मौजूद रहते हैं नान भूतम कुचारे न देहेनादृष्ट्रृत कदाचि उपलभ्येत यद्रम यद्रूपम जात्म कभी कभी ऐसा जा देखा जाता है कि जिस वस्तु का इस शरीर से कभी अनुभव नहीं किया जिसे न कभी देखा न सुना ही उसका स्वप्न में वह जैसी होती है वैसा ही अनुभव हो जाता है तेनाशाज्राजन लिंग नो देह संभव सदस्वना अनुभूत नर् राजन तुम निश्चय मानो कि लिंग देह के अभिमानी जीव को उसका अनुभव जन्म में हो चुका है क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव की हुई नहीं होती उसकी मन में वासना भी नहीं हो सकती मन एव मनुष्यस्य पूर्व संसते भविष्यतस्य भद्रमते तथे न भविष्य राजन तुम्हारा कल्याण हो मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों को तथा भावी शरीरादि को भी बता देता है और जिनका भावी जन्म होने वाला नहीं होता उन तत्वभेदताओं की विदेह मुक्ति का पता भी उनके मन से ही लग जाता है अदृष्ट अश्रुतम छात्र क्वचिन मन सिद्यते यथातथानुमंतव्यम देश काल क्रियाश्रयम कभी कभी स्वप्न में देश काल अथवा क्रिया संबंधी ऐसी बातें भी देखी जाती है जो पहले कभी देखी या सुनी नहीं गई जैसे पर्वत की चोटी पर समुद्र दिन में तारे अथवा अपना सिर कटा दिखाई देना इत्यादि इनके दिखने में निद्रा दोष को ही कारण मानना चाहिए सर्वे क्रमा मन सिन्द्रिय गोचराह आजांति वर्ग सोजांति सर्वे समन थो मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थ ही भोग रूप में बार बार आते हैं और भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों से अनुभव ही ना हो सके इसका कारण यही है कि सब जीव मन सहित हैं। सत्व कनिष्ठे मनसी भगवत्ति तमश्चंद्रम असी वेदम उपरजावते साधारणतया तो सब पदार्थों का क्रम से ही भान होता है किंतु यदि किसी समय भगवत चिंतन में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए तो उसमें भगवान का संसर्ग होने से एक साथ समस्त विश्व का भी भान हो सकता है जैसे राहु दृष्टि का विषय न होने पर भी प्रकाशात्मक चंद्रमा के संसर्ग से देखने लगता है ना हम ममेत यम पुरुषे व्यवधीये जावत बुद्धि मनोक्षार्थ गुणप्योढ़ो शनादिमान राजन जब तक गुणों का परिणाम एवं बुद्धि मन इंद्रिय और शब्दादि विषयों का संघात यह अनादि लिंगदेह बना हुआ है तब तक जीव के अंदर स्थूल देह के प्रति मैं मेरा इस भाव का अभाव नहीं हो सकता सुप्ते मूर्छो पतापेश नेहते हम ज्ञानम मृत्यु प्रज्वाल सुप्ति मूर्छा अत्यंत दुख तथा मृत्यु और तीव्र ज्वरादि के समय भी इंद्रियों की व्याकुलता के कारण मैं और मेरेपन के स्पष्ट प्रतीत नहीं होते, किंतु उस समय भी उनका अभिमान तो बना ही रहता है गर्भे बाले पौष कल्यादाद विधम तधाम लिंगम न दृश्य तेज न कुम जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता उसी प्रकार युवावस्था में स्पष्ट प्रतीत होने वाला यह एकादश इंद्रिय विशिष्ट लिंग शरीर गर्भावस्था और बाल्यकाल में रहते हुए भी इंद्रियों का पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता अर्थे विद्यमान एपि संस्थान निवर्तते ध्यान तो सेवनेथागमो यथा जिस प्रकार स्वप्न में किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जागे बिना स्वप्नजनित अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती उसी प्रकार सांसारिक वस्तुएं यद्यपि असत हैं तो भी अविध्यावश जीव उनका चिंतन करता रहता है इसलिए उसका जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा नहीं हो पाता एवं पंचविधम लिंगम त्रिविधो विस्तृतन या युक्त जीव इत्याये इस प्रकार पंच तन से बना हुआ तथा सोलह तत्वों के रूप में विकसित यह त्रिगुण में संघात ही लिंग शरीर है यही चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहा जाता है अनुरुषो देहा अनुपादत् हर्ष शोकम भुखम सुखम चाने न इसी के द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता और त्यागता है तथा इसी से उसे हर्ष शोक भय दुख और सुख आदि का अनुभव हो होता है यथा तृण जल नापयातयाच नीग्देहामति ना यम विंदेत व्यवधान न कर्मण मन एवं मनुष्यंद्रभूतान जिस प्रकार जोक जब तक दूसरे तृण को नहीं पकड़ लेती तब तक पहले को नहीं छोड़ती उसी प्रकार जीव मरण काल उपस्थित होने पर भी जब तक देहारम्भक कर्मों की समाप्ति होने पर दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता राजन यह मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव के जन्मादि का कारण है यदा यदाक्षरिता कर्मण्याद्याम बंध कर्मण्यनात्मह जीव जब इंद्रिय जनित भोगों का चिंतन करते हुए बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है तब उन कर्मों के होते रहने से अविद्यावश वह देहादि के कर्मों में बंध जाता है अत तत्पवादार्थम भज सर्वात्मना हरिम पश्यंत आत्मकम विष्णम स्थित्योत्पत्त्यप्ययत अतए उस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवत रूप देखते हुए सब प्रकार हरि का भजन करो उन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा उन्हीं में लय होता है मैत्रेय वाच भागवत मुख्यो भगवान नारदो हंस यो गतिम प्रदर्शम महामंत्र सिद्ध लोकम तथोगमत श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी भक्त श्रेष्ठ श्री नारद जी ने राजा प्राचीन भर को जीव और ईश्वर के स्वरूप का दिग्दर्शन कराया फिर वे उनसे विदा लेकर सिद्ध लोक को चले गए प्राचीन बर ही राजर्षि प्रजा भिरक्षले आदिश्य पुत्रा लघवन तपसे कपिलाश्रम तब राजर्षि प्राचीन बरही भी प्रजापालक पालन का भार अपने पुत्र को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम को चले गए सत्यग्रमना वीरो गोविंद चरणाब विमुक्त संगोन भजन भक्त्यतामघात वहाँ उन वीरभर ने समस्त विषयों की आसक्ति छोड़ एकाग्रमन से भक्तिपूर्वक हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्य पद प्राप्त कियाध्यात्म पारोख्यम गीतर्षिणाघ येद्य सुनिजा स लिंग नमु्यते निष्पापिदी देवर्षि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए इस आत्मज्ञान को जो पुरुष सुनेगा या सुनाएगा वह शीघ्र ही लिंगदेह के बंधन से छूट जाएगा ए तन्मुकुंदुवनम देवर्षिवर्युखनेशतमात्मशम कृतम गति पारमेश नासमिन भवे भ्रमति मुक्त समस्त देवर्षि नारद के मुख से निकला हुआ यह आत्मज्ञान भगवान मुकुंद के यश से संबंध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला अंतकरण का शोधक तथा परमात्म पद को प्रकाशित करने वाला है जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर इसे उसे इस संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा अध्यात्म पारोक्ष मयाधिगत भूत एवं छिन्दो मुद्र चंशय पुरंजन के रूपक से परोक्ष रूप में कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरुजी की कृपा से प्राप्त किया था इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीव का देहाभिमान देहाभिमानवित्त हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव किस प्रकार कर्मों का फल फलभोगता है यह संशय भी मिट जाता है एते भावते ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम्याम तेतायाँ चतुर्द स्कृत्र संवाद प्राचीन बर्नानार संवादो नाव निंशोध्याय